तृतीय पदस्थ तृतीयमात्र से उपनस तृतीय तृतीय मात्रा पादा एक है। पतन करतेषुक्तस्थ मकार ओंकार की तृतीय मात्रा है मकार प्राज्ञ ही मकार है तृतीय पाद पादे प्राज्ञ ओंकार की तृतीय मात्रा है मकार तृतीय मात्रा प्राज्ञ तृतीय मात्रा मकार क्यों है दोनों में एकत्व के लिए सादृश्य क्या है मितेर अपितेर वाह मिति और दोनों का माप किया जाता है अकारोकार जैसे मकारे में समाप्त तो हो गए फिर उससे निकलते हैं जैसे प्रस्ताद में मापते हैं भरते हैं फिर निकलते हैं ठीक इसी प्रकार अकारोकार उकार मकार में समाप्त तो हो गए फिर उसमें से फिर उनका उच्चारण करेंगे तो फिर उसमें से निकलेंगे प्राज्ञा इस प्रकार विश्व से प्राज्ञा में लीन हो जाते हैं फिर जाकर सपन अवस्था में उससे निकलते तो मिते मिति माप किया जाता है और अपी तेरेवा अपित है अप्यय लय अकार उच्चारण से दोनों का लय मकार में हो जाता है और विश्व तेजस्व दोनों का लय प्राज्ञ में हो जाता है तो दो सामान्य हो अगे नित्य और एक अपिति मितेर अपित इसी हेतु से प्राग्ञ मकार है और इसकी उपासना का फल है मिनोपि हवा एकदम सर्वम तो संपूर्ण जगत को या को जानता है अपीति येद अपीति जगत कारण हो जाता है यह वेद इस जो उपासना करता है इसे साम के द्वारा जो ध्यान करता है टीका में पूर्ववद्रयोजक अ प्रश्नपूर्वक उपवर्णय पूर्वध पूर्वोर प्रथम मात्रा द्वितीय मात्रा में जिस प्रकार अपना के प्रथम पद द्वितीय पाद के साथ एक तो होने का प्रयोजक सामने साध्य यहाँ भी एक प्रयोजक कारण साध्य अश्नपूर्वक प्रश्न करके वर्णन करते भाष्य में सुसूपस्थानाज य मकार।, मकार का ओंकार तो से तृतीय मात्रा आगे प्रश्न है के न सामान्य न इतिहा सामान्य किस आत्मा के तृतीय पात्र के साथ ओंकार के तृतीय मात्रा मकार का एक कहना सामान्य न किस सामान्यम से अत्र सामान्य सामान्य मितेर मंत्र मितेर मानम उसका मान किया जाती नियते इव ही विश्वतेजस्व प्राजे न प्रलय उत्पत्तियों प्रवेश निर्गमाभ्या प्रस्थन व यवा यथा नियंत प्रस्थ के द्वारा यव माप करते तो प्रस्थ में प्रवेश कराते हैं यव फिर निर्गम करके निकालते भरते हैं फिर निकालते हैं जिस प्रकार यव यवों का प्रस्थ में प्रस्थ के द्वारा माप होने पर प्रवेश निर्गम होता है ठीक इसी प्रकार विश्व तेज से इव माप किया जाते हैं जैसे वस्तु तो माप नहीं होते हैं माप किया जाते हैं जैसे प्रलय उत्पत्ति हो प्रलय काल में उसमें लीन हो जाते हैं उत्पत्ति काल में से निकलते हैं ससुक्ति की अवस्था में विश्व तेज से प्राज्ञा में प्रविष्ट हो जाते हैं फिर जागृत स्वप्न अवस्था से अवस्था में प्राज्ञा से निकलते है जिस प्रकार प्रथम प्रवेश निर्गम होता है इसी प्रकार प्राज्ञा में विश्व तेजस्व का प्रवेश होता है अवस्था में जागृत स्वप्न अवस्था में निर्गम होता है इसलिए प्राज्ञा के द्वारा नियत यो मापे जाते हैं मापा जाते हैं तीकार मान एवं विवरण मित्र का अर्थ मान मान का विवरण करते नियत ओम इति से नैरंतरे उच्चारण सती ओम ओम ऐसे उच्चारण करने पर अकार उकार प्रथम मकरे प्रविष्य अकार में प्रविष्ट हो जाते हैं ओम म जब कहेंगे अकार उकार मकार में प्रविष्ट हो फिर जब उच्चारण करेंगे पुनः तस्मा निर्गत तो उपलब्ध थे फिर अकार उकार जब आते हैं तो उससे नीचले जैसे जैसे लगता है उपलब्ध होते हैं तेन मकारे मानसामान्य मन सामान्य वक्तव्य मकार में भी मन सामान्य साध जिस प्रकार राज तथा ओंकार सामत तो पुनः प्रयोग प्रवेश निर्गछत एवं अकारोकार मकार ओंकार उच्चारण सामने पर तो उच्चारण एक वर्ष ओम उच्चारण समाप्त होने के बाद फिर जब ओंकार उच्चारण करेंगे प्रविश्य निर्गक्षत अकारोकारो मकारो मकारे, मकारे अकार उकारो प्रविश्य अः दोनों मकरे में प्रविष्ट होते है फिर निर्गक्षत फिर निखिल तेज से दो बार द्वितीय दि, बार उच्चारण करने पर अपितेरवार द्वितीय साब से अपीति अप्य एक ही भाव अकार मकारे के साथ एक हो जाते हैं विश्व तेजस में एक हो जाते हैं एक ही भाव एक भाव कैसे होता है स्पष्ट करते है ओंकारोचार में अंत अक्षर एक ही भूतो इव अकार उकारो। ओ, पर अंतिम अक्षर मकारे मकार मकारी भूतो इव एक हो जाते है जैसे इकारोकारो ई और उ दो एक हो जाते हैं अंत अक्षर मकारे में टीकाने मकारवत प्राज्ञे भी तद जैसे मकार में अकारोकार तो हो जाते हैं ऐसे प्राज्ञ में भी वो सामान्य एकीभूत है तथा विश्व तेजस्व संस्वती काले विश्व तेजस्व अवस्था में प्राज्ञ में एकीभूत हो जाते हैं टीका में उक्त सामान्य फल महा यह जो सामान्य है अपीति एकी भाव इसका फल कथन करते है अपान्यादिकाजकार हो इसी इसी से से सेवा अथवा तो के से कहा मान एकत्व एकत्वम और, एक और मकार एक है टीका ने सामान्य द्वारा न दो, दो सादृश्य मान मिति और दूसरा है अपिति अपिति की भाव दोनों अप्य के द्वारा प्राज्ञ मकर और एकत्व ज्ञानम न अविवक्षित प्राज्ञ मकार में एकत्वज्ञान तो अविवक्षित नहीं अभी तो विवक्षित है क्योंकि फल है फलवत्थ फल जो कथन क्या है तो एकत्व तो ज्ञान अविवक्षित नहीं एकत्व तो ज्ञान विवक्षित है विद्वत फल मह फल है तो उसका अविवक्षित नहीं विवक्षित है विद्यत फल हा मिनोति हवा इधम सर्वम ये को मिनोति जानता है जगत इधम सर्वम जगत यथात्म जाना क्या था यथात्म जानता है जगत का यथात्म क्या है जगत मायामय है अधिष्ठानी सकते है सब ऐसे जानता है ध्यान उपासना करने वाले टीका नहीं अविदी जगत विषय ज्ञान मस्त जगत को देखता है जानता है तो ये ध्यान का क्या फल हुआ जगत को जानता है इतिहासों के बीच जगत याथात्म्य जाना जगत के यथार्थ स्वरूप को जानता है अज्ञानी तो जगत को जानता है यथार्थ स्वरूप नहीं जानता है सत्य समर्था जगत का यथात्म क्या है तो यथात्म्य क्या अभ्याकृत है तद यथात्म से अव्यातत्व अव्याकृत है माया प्रदय भवनम जगत का प्रलय हो जाता है अनिष्टत्व यहाँ हो गया अब अभ, से यथात्मसे अव्यकृतत्व तो ये इसको जानता है अव्याकृत तो माया हो जाता है तो प्रलय भवनम अनिष्टत्व न फलम इतिहास क्या है तो जगत के यथात्म है अव्याकृत माया रूप हो जाता है वो प्रलय हो जाता है ये कोई फल ही नहीं हुआ प्रलय भवनम अनिष्टत् न फलम प्रलय होना जगत अव्यकृत में माया ये तो का फल नहीं क्या है जगत आगे अपीति अपिते अप्य प्रलय अतिथि तथा प्रलय तो अपीति बहति प्रलय हो जाता है तो प्रलय हो जाना कोई फल नहीं है इसका इसलिए जगत कारणत्मक जगत के कारण रूप हो जाता है उपासक है में सत्र तत्र तत्री फलभेद कथनाद तो उपासना उपासनाभेद्य असु फलभेद उपेक्ष त्री प्रथम मात्रा अकार तेजस्वान में फलभेद अलग अलग साधिश्य को लेकर के ले उपासना का निश्चित भेद फलभेद कथन किया गया तो उपासना भेदम, उपासना का भेद होगा एक आशंका होने पर उत्तर देते अंगे सुलभेद स्तुति और अर्थवाद अंगेद कथन किया वो स्तुति के लिए मुख्य उपासना स्तुति के लिए अंग में फल कथन किया ऐसा मानकर कहते अत्र अवान्तर फलवचन प्रधान साधन स्तुति अर्थन प्रधान साधन प्रधानकार उसकी उपासना स्तुति के लिए अवान्तर फल कथन किया ठीक है पादान ना, मात्रा क्रद एक विज्ञान फलकथन पाद आत्मा के पाद विश्व तेजस्व प्राज्ञ प्रथम द्वितीय तृतीय पाद ओंकार केउम क्रम एक तज्ञान क्रमश विश्व के सात औकार तेजस्व एकत्र विज्ञाने फलकथन ये फलकथन है पादान मात्रा से सर्वास्त्मी अंतर्भाग तब पाग अओ विश्वतेजस्व प्राज और मात्रा भी अम सब को स्वात्म ने अंतर्भा कर तो तो से से प्रधान से ब्रह्म ध्यान से प्रधाने ब्रह्म का ध्यान उसका साधन ओंकार अख्यम अक्षरम प्रधाने यहाँ ब्रह्म का ध्यान करना उसका साधन ओंकार है तस्तो ओंकार स्तुति ओंकार आलम्बन है ब्रह्मध्यान का साधन है ओंकार उसकी स्तुति के लिए ही फलभेद कथन का तो उपयुजते तेन च तवेद एक उपासन इतर से, से तदंगता नोपा भेद कथन यही मुख्य ही ब्रह्म का ध्यान है उसका साधन उनका अक्षर तवे एकम इसी उपासन इसी प्रकरण में एक ही उपासना है ब्रह्म का उपासना ध्यान इतरस्य अकार विश्व उकार तेजस यह जो एक तो ज्ञान कहा गया है उसका अंगत्व उसका अंग हमसे न उपास्य भेदकत्म उपासना का भेदक नहीं उसके अंग है ओंकार ब्रह्म कैसे होगा क्योंकि उसका अकार विश्व है उकार तेजस है मकार प्राग्ञ है और जो ओंकार के अमात्र आगे कहेंगे वही चतुर्च है इस प्रकार ओंकार ब्रह्म है ऐसा समझ करके ब्रह्म का ध्यान करना है अऊ मिश्व तेजस्व प्राज्ञ एकत्र तो जो कहा गया उसके अंग है उपासना का भेद का नहीं होगा अंग अंगी के भेद का नहीं होगी अंगी एक है इसका अंग अलग अलग है एक ही उपासना है ब्रह्मध्यान ओंकार चरण पादान मात्रा सद यद एक निमित्त शुच्पन तुत्यर्थ तो विवरण रूपान पूर्ववद श्लोकान अवतारे थे के पाद ओंकार की मात्रा इनमें जो एक सूची के द्वारा कहा गया है सनिमितम निमित्त के साथ निमित्त हिसाब से सामान्य सूची के द्वारा कहा गया तत्र तुच्यर्थ विवरण रूपायण सूची के अर्थ को विवरण करने वाले पूर्व श्लोकान अवतारे थे जिसे पहले सूच्यर्थ विवरण करने के लिए भगवान गौड़पादाचार्य के श्लोक आए थे इसी प्रकार आगे भी सूच्यर्थ विवरण करने के लिए अभी श्लोक है उनका अवतरण करते भगवान भाष्यकार नहीं अवतरण तो समय पहले आचार्य गौ पद कर अत्रे श्लोका भवन थी अत्र विषय शुक्ति के द्वारा प्रकाशित अर्थ में ये सो आगे श्लोककारिता है विश्व महदसा मुत्पैट मात्र संप्रति पक्व सैद्यम विश्व माता विश्वस्य विश्व विवक्षायाद विश्व है ओंकार की प्रथम मात्रा अ है विश्व में अक्तो की विवक्षा करने में सामान्य आदि उत्कथम स्पष्ट उद्भुत साध्य है आदितम विश्व आत्मा के प्रथम पाद प्रथम है और वो अकार ओंकार तीन मात्रा में प्रथम तो है आदि साध्य उत्कटम उद्घोटन स्पष्ट है अक्त विवक्षायाम उत्थ है विश्व से मात्रा संप्रति पत्तु विश्व कीकार मात्रा को प्राप्त करने के लिए एकत्र होने के लिए आपकी सामान्य है व्यापक विश्व भी व्यापक अकार भी व्यापक है अकार भी सर्वव्यापकृत साम होते ये भी साध्य ठीक है प्रथम पादस्य, प्रथम आत्र अभेदारोपाल उत्तर साम्यद्वे प्रथम पाद और प्रथम मत्रा प्रथम पाद आत्मा का प्रथम आत्रा ओंकार तो की के लिए जो कहा गया सामे मे विश्व अवतल अकार मतत्व विश्व अकार मत्र अकार मत्र यदा विवक्ष्य आदिव्य उत्तना उत्कटम उद्भूत दृश्य है आदिव प्रथम दृश्य शैली कहा व्य है विश्वते जिस प्रथम है विश्व अ अऊम में प्रथम है अकार उक्त न्याय टीका आदि महिला छठ पुष्ठ आदि आदि आदिमुक्त क्या विश्व कह आगे मत्र टिका में परिहार द्वारा पुनरुत्तिपरहार विवक्षितवक्षायात्र पुनरुत्ति उसका परिहार के तरह विवक्षित अर्थ कहते भगवान भाष्य कर अत्विवक्षायाम से व्याख्यान मात्रा संप्रति पत्थ विश्व विवक्षायाम विश्व में अकारत्व तो विवक्षा करने में अर्थात विश्व से मात्रा संप्रति विश्व को ओंकार की मात्रा की प्राप्ति नहीं विवक्षा करने में तो विश्व से इसकी व्याख्या है मात्रा संप्रति विश्व में अक्त की विवक्षा करना अर्थात तो ओंकार की मात्रा तथा तो मात्रा की प्राप्ति एकत्र तो होना इसमें आदि सामान्य है दूसरा आप सामान्य से अकार यदा संपत्ति पद्धति उसका अर्थवा विश्व में अकार मातृत्व माना जाता है तब तो दो साध्य है आपती सामान्य में उत्कटमित अनुवर्तते च शब्दाद प्रथम शब्द से है आदि सामान्य उत्कटम दूसरा में भी अनुद। अनुद है आपकी सामान्य में वच्द से उत्कटम वहाँ भी अनुभूत है आपकटम आपकट है स्पष्ट है इसकी अनुभूति है चब्दारामान्य शब्द से पूर्व सामान्य के साथ उत्कटम विशेषण दिया था यहाँ भी आपती सामान्य के साथ उत्कटम उत्कटम स्पष्ट उद्भुतम द्वितीय पादस्त द्वितीय मात्राच एक प्रयोजक दैयन तृतीय द्वितीय पाद का ओंकार की द्वितीय मात्रा का आत्मा के द्वितीय पाद तैजस ओंकार की द्वितीय मात्रा है उत्व दोनों तैजस उ एक है एक प्रयोजक कारण सादृश द्वेन श्रुति के द्वारा कहा गया है कहा गया था दि उसका स्पष्टीकरण तेजस्योत्कर्षो दृश्य सेफुटो दृश्य स्फुट मात्र पत्त सैदुयतु उधम तेजस्योद्विज्ञान उत्कर्षो दृश्य सेफुटी पत्त सियादुभय तेजस उत्त उत्त से उत्तर विज्ञान सामान्य क्या है उत्कर्षुट दृश्य तेजस उत्तर विज्ञान उत्कर्ष दृश्य से स्फुट स्फु दृश्य से क्रिया स्पष्ट लिखित है उत्कर्ष अकार के बाद उकार है उत्कर्ष है और तेजस विषय विश्व विषय क्यों क्योंकि शिक्षण अभिमान स्थल अभिमानी की मात्र संप्रतिपत तेजस मात्र सप्त तेजस से उत्त मात्र को प्राप्त करता है तो उभयतम उभय तथम तथा स्फुट स्पष्ट उभय भक्त सामें तेजस उत्तर विज्ञान उकारत्व विवक्षाया उत्कर्ष दृश्य स्फुट स्पष्ट उत्कर्ष ही स्पष्ट टीकामें स्फुटमित क्रिया विशेष में स्फुटम दृश्य है स्फुटम यहाँ से स्पष्ट तथाध्याभे तथाधिधमी अर्थ स्फु उभे तफुटमेफु तथाफुट मात्र पूर्व उत्तानी व्याख्यापत्व विश्वस्त्व्या उत्तर विज्ञानी व्याख्या है तो व्याख्याख्या सामने तत्व पूर्वकारिका में जैसी व्याख्या इसी समझना पूर्ववर तृतीय पाद से तृतीय मात्रा एक आत्मा के तृतीय पाद का राज्ञा का ओंकार की तृतीय मात्रा मकार ये एक दोनों में एकत्व का आरोप अभ्यास करने में दो सादृश्य है सामान्य द सूती के दरक आ गए, दिखाएगे, उसका ही विशद दे दी, विशद दिखाएँ, स्पष्टीकरण। मकार भावी प्राग्यस्य मानसामान्य मुक्तकतम <sk pardon> मकार भावी प्राग्यस्य मानसामान्य मुक्तकतम मात्रा सम्प्रतिपत्तो तु लय सामान्य मेवचर मात्रा सम्प्रतिपत्तो तु लय सामान्य मेवचर मकार भाव का मकार उसकी व्याख्या मकार मातृत्व जो माना जाता है संप्रति पद्धति तो मान साम्य उत्कटम तुम। प्रथम शब्द से लय सामान्य में और चूसरा है लय सामान्य मान और अपीति लय दोनों साधरा से पूरा सुज्ञान चार तात्पर्य मह श्लोक के अक्षरा इसके पूर्व दो कार्यक्रम का जिस प्रकार इसी प्रकार समझना सुज्ञान स्पष्ट है ज्ञान हो सकता है इसलिए इसकी व्याख्या नहीं करके तात्पर्यअार्थ मह भगवान भाष्यकर तात्पर्य अर्थ कहते हैं मकारत्व प्राज्ञ मीतिल उत्कृष्टे सामान्य इत प्राज्ञा में मकारत्व मकार के साथ एकत्व इसका कारण तो है नीति से लयस्थ नीतिलयव एक नीति है माप और एक लय ये उत्कृष्ट है सादृश्य पहले कहा गया विश्वादीनाकदीना चुन्य तद्विज्ञानं तस्तौ विश्वादीना आदि से तैजसराज अखरादीना आदि से उकार मकार युद्ध्यम दोन तुरा साम का स्तौति ज्ञान किस्तुति करते हैं सामान्यं सामान्यं सर्वभूतानां सर्वभूतानां ऋषुधामम सेल्यो वेषुध्य सर्वभूतानां वंद्य महामुन्यपूता त्रिषु धाम तो गया साध निश्चिं ये जानता है पूज्यः महामुनि वंद्य महामुनिव पूज्य होता है वंदे महामुनि का का वंद्यम यथोक्स्थान स्थान तरह क्या है जागरित सपन से सुखम चैती तृत तुल्यम पादान मात्रा न पाद आत्मा के पादों का ओंकारि की मात्राओं के साथ तुल्य है समान उत्तम सामान्य आपतीकर्ष मित्र इत्यादि से जैसे आपकर्ष मिति एक एक भाग है स पूज्यसूता वंद्यम यथोक्स्थन तुम सावत निश्चित जो जानता है यह ब्रह्मवित लोक में होता है ब्रह्मविति का अर्थ है ये महामुनि ब्रह्मवित पूज्य वंद्य महामुनि का महामुन अर्थ मह्म पूर्त तो सामान्य ज्ञानवत ध्यानिष्ठ से फल विभाग दशय सामान्य ज्ञानवत सामान्य ज्ञान अस्य अस्त सामान्य ज्ञानवान जैसे ध्यान करने वाले योगी को तो सामान्य से ज्ञान है और तो ध्यान निष्ठ है उसका फल विभाग फल भेद कथन करते हैं अकारो नयते विद्यते मकार से विश्व नयते उकारस्था तैजथम नयते मकारस्य से पुनः प्राज्ञ नयते गतिहि न नीदे ध्यान करने वाले को अकारम विश्व नयते विश्व को प्राप्त कराता है ध्याता विश्व होता है उकारस्या तैजथ नये उकार तैजस को प्राप्त कराता मकार मकार प्राज्ञ को प्राप्त कराता जो अमात्रा है ओंकार की और आत्मा के तूर्य पाद उसी का ध्यान करने गति विद्य मुक्त हो जाता तो है ठीक पादा च विभागो निय हे पादत्म का विभाग में अत्र है कस्म ओंकार से ओंकार तीरिया तो ओंकार अमात्र है स्थित ध्यान है ध्यानकर्ता है प्राप्त्री, प्राप्तव्य, प्राप्तव्य, प्राप्तव्य, प्राप्त, ना। प्राप्त्री प्रा प्रात्री, प्रात्री प्रात्री प्रात्री का कर्म, क्रिया, ये विद्यते गति। अकारो भाग्ति कर्म्रिया नकार विश्वशि ओंकार जो ध्यान करेगा अकार विश्व प्राप्त अकार उसको विश्व प्राप्त कराएगा यह ठीक नहीं विश्व प्राप्त पर ध्यान मंत्र विश्व का स्थला अभिमान और जो ध्यान नहीं करता वो विश्व है जागरूकता और तो ध्यान के बिना भी सिद्ध है तो ध्यान करने पर अकार उसको विश्व को प्राप्त कराएगा ये क्या फल तो ठीक नहीं हुआ अकार अध्यय से उत्तर फल प्राप्त प्रापको तो बात अकार तो ही नहीं ध्यान का विषय नहीं तो वो कैसे फल प्राप्त होगा यथोत तो ही सामान्य आत्म पादा मात्रा भी सह एकत्रों साद, के द्वारा आत्मा के पादों का ओंकार के मात्राओं के साथ एकत्व करके यथोत्थकार प्रतिपद्ये जो ओंकार कहा मात्रात्रयात्मक तीन मात्र यथोत्मित्र तीन मात्रा मात्रात्रयात्मक मात्रा ओंकार को प्रतिपद्य तद विषय प्रतिपत्ति ज्ञान को प्राप्त करके योध्या ध्यान करता है तम अकारो नए तो अकार उसको विश्व प्राप्त कराता है तो इसकी ऊपर शंका है अकार विश्व प्राप्त कराता है ध्यान करने वाले ओंकार का ये तो कुछ ठीक नहीं है विश्व तो ध्यान के बिना सिद्ध है इसलिए उसका अर्थ करते हैं अकार आलम्बनम ओकारम विद्वान भविष्य और अकार करम्बनम ओंकार विद्वान अकार को आलंबन करने वाले ओंकार को जो ध्यान करता है अकार आलम्बनम ओंकार ओंकार के अकार को आश्रय करता है ओंकार को विद्वान ध्यान करने वाले वैश्वान होती वैश्वान हो जाता है समस्त वैश्वान अकार आलम्बनम ओंकार अकार आलम्बन का अर्थ कहते हैं तत तदालंबनम तत्प्रधानमित है अकार प्रधान ओंकार को ध्यान करना है। ओंकार का ध्यान करता है जिसमें अकार प्रधान हो ठीक है अकार प्रधानम ओंकार यथा वैश्वान प्राप्ति तथो तो उकार प्रधानम तमेवध्या हिरण्य गर्भ से प्राप्ति क्या अकार प्रधान ओंकार अकार प्रधानमंत्री ओंकार ओंकार का ध्यान करता है अकार उसमें प्रधान है जो, जो ये इसे ध्यान करता है वो वैशानर को प्राप्त करता है समष्टि वैषाणर हो जाता है इसी प्रकार उकार प्रधानम तमेवध तमेव का ओंकार जिसमें उकार प्रधान हो ओंकार का ध्यान करने वाले तैजस से हिण्यगरभ से तैजस है हिरागरभोग्तर तो ये पले तथा उकारस्त उतस्यगरभ प्राप्त ठीक यकार प्रधानमंकार ध्यान मकार प्रधानमस्कार तम ओंकार मकार प्रधानम ओंकार का ध्यान करता है मकार प्रधान है जो मकार हे वह प्राज विशेष प्रधान करके ओंकार का ध्यान करता है से तस्या अव्याति प्राजव्या प्राप्त है। तो करता है समष्टि कारण इत्या मकार से प्राज मकार प्राप्त शब्द मकारस् शब्द नये की अनुर्त है अकारो नयतेम उ तैय नयते मकार च प्राज नय मकार प्रा को प्राप्त क्रियापदनुभूतिभ विभूषि क्रियापद की नयते उभत्र उकारस्या तैयस वह भी चब्द च मकारस्थ शे चतुपादस्ते चतुर्थ है ना मात्रे विद्यते गति अमात्रे गति नीत उसकी व्याख्या करते तो मकारे बीज भाव अमात्रे गति छिनेत मकार क्षयाग अमात्र ओंकार मकारे ओम इस उच्चारण करने पर मकार समाप्त तो होने पर बीज भाव है मकार प्राज्ञा उसका अक्षय अच्छा हो जाए समाप्त तो हो जाएगा बीज भाव क्षयाग आगे अमात्र है ओम कह करके फिर जो उच्चारण ओम करेंगे अ ओम तीन मात्रा के उच्चारण होने के बाद पुनः ओंकार उच्चारण पहले कुछ है वो कोई मात्रा उसके नहीं अमात्रा का अधिष्ठान है बीच में है उसके बाद फिर ओम उच्चारण होगा फिर औचारण होगा वही चतुर्थ है अमात्रा मात्रा रही जिस प्रकार आत्मा में विश्व तेजस प्राज्ञा तीन पाद और चतुर्थ कह गया तूर्य तूर्य के स्थान पर हो अमात्र उसमें बीज भाव कारणभाव नहीं प्राज्ञा ही कारण बीज उससे अत्य है तूर्य कोई अमात्र ओंकार का अमात्र ओंकार अविद्यमान मात्रा ओंकार से तस्वीर ओंकार जिसमें कोई मात्रा नहीं वो अधिष्टा नहीं जिसके ऊपर फिर आगे अउण शुरू होता है गति न कोई गति नहीं पची विचर का स्थूल प्रपंचो जागरित विश्व तो त्रितय अकार मात्र यही प्रकरण से इसे ध्यान चिंतन करने के लिए स्थल प्रपंच जागरित स्थान है विश्व ये त्रितयम तीनों अकार मतम ओंकार के प्रथम मात्रा है अकार अकार क्या है स्थूल प्रपंच पूरा रहना जागरित स्थान और विश्व अकार ठीक इसी प्रकार सूक्ष्म प्रपंच स्वप्न स्वप्न उसके अभिमान। उकार मात्रम, द्वितीय तेजसर प्रपंच दूल तो पूर्व उत्तर भाव को प्राप्त करेगा विश्व को तेजस में तेजस को प्राज्ञा में लाएगा को सूक्ष्म में सूक्ष्म को कारण में अकार को उकार में उकार को मकार में पूर्वम पूर्वम उत्तर उत्तर भाव को प्राप्त करेगा तदेव सर्वम ओंकार मात्र में प्रपंच हुआ में प्रपंच सूक्ष्म कारण में ऐसे करके सब ओंकार मात्र हुआ सर्व ओंकार प्रपंच स्थूल सूक्ष्म सवुश ओंकार यदिवत कालशुद्ध ब्रह्मेण प्रतिपन्न सारा प्रपंच ब्रह्मांडको ओम इस तत् परिशुद्धम ब्रह्म आचार्य उपदेश से समुर्थ सम्य आचार्य उपदेश करेंगे वही परिशुद्ध ब्रह्म है ओंकार की जैसे चतुर्थे है अमात्र रूप आत्मा की तुरीय है वही शुद्ध है, है अधिष्ठान है जिसमें कुछ है। कुछ है। सब कुछ अध्यस्त है थूल सूक्ष्म कारण विश्वते जैसे प्रज्ञा सब कुछ अध्यस्त है अधिष्ठान सद है शुद्ध है परिशुद्ध ब्रह्म इस प्रकार आचार्य के उपदेश समुथयदेश उत्पन्न समय ज्ञान से अहमत ब्रह्म ज्ञान होगा पूर्वसर्विभाग निमित्ताज्ञान से मकार अज्ञान कारण सुस्रुत अभिमानी प्राज्ञ तो सुसुत अज्ञान सर्विभाग निमित्तेभागृत सर्व स्वप्न में विश्वते हैं उसका निमित्त है अज्ञान कारण रूप अज्ञान से मकार के तृतीय मात्र ब्रह्मण शुद्ध पर्यवसित से ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म में अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान से अतम से एक हो गयी जैसे रज में कल सर्प भूषित्र जलधर रजु ज्ञान होने पर रजु में एक हो जाते हैं शुद्ध ब्रह्म में ही हो गई ब्रह्म स्वतः नहीं था परिवशित शुद्धे ब्रह्मणी एकीकृत से न क्वचित गति ऐसे साधक भी शुद्ध ब्रह्म रूप हो गया अहम अस् ब्रह्म क्वचित गतिर न उपब्य गति नहीं है परिच्छेदभाव आदित्य परिच्छेद नहीं, नहीं। अपरिचिन्न ब्रह्म को प्राप्त कर लिया ऐसे ज्ञान होने पर गति नहीं प्रत्येक ओंकार संवेदन ओंकारो नि ओंकार संवेदन ये ओंकार में संवेदन उसका ज्ञान उपासना ध्यान ओंकार में ध्यान होता प्रत्येक चैतन्य ब्रह्म का तो प्रत्येक चैतन्य ही ओंकार संवेदन है ओंकार तीन मत्रावाला तेरह मत्र यस्म ओंकार ये सोँकार ऋमात्रिमात्रेन ओंकारेण अभ्यस्त वभ्यस्त ऋण मत वाला प्रत्येक चैतन्यीन मत्रऊम अभ्यस्त अध्यस्त नादात्म्यघ उसके साथ तादात्म्य होता है ओंकारों निरुच्यते प्रत्येक चैतन्य को ओंकार कहा गया ओंकार की तीन मात्रा अभ्यस्त है उसके साथ प्रत्येक चैतन्य के प्रथम द्वितीय तृतीय पाद का तादात्म तादा अभ्यास होता है तादात्म्याग अभ्यस्त तीन मात्रा के साथ आत्मा के तीन पाग का तादात्म से ओंकारों निरुच्यते कौन प्रत्येक चैतन्य को ओंकार कहा गया ब्रह्म ऐक्यम अमात्रादिश्रुत्या विभक्षते जो ओंकार है वो परब्रह्म के साथ एक है जो ओंकार कौन प्रत्येक चैतन्य प्रत्येक चैतन्य परेण ब्रह्मणा ऐक्यम जो प्रत्येक चैतन्य है वो ही पर है यह अमात्रादिश्रत्या विभक्षते आ गया चतुर्थ अव्यवहार्य मंत्र है उसके तो द्वारा कहा गया जो प्रत्येक चैतन्य है वही ब्रह्म है ताम अवतारे काम करुति में अवतरण करके व्याख्यान करते हैं भगवान भक्ति का अमात्र अविद्यमान मात्रा यस्मिन सत्रकार में उ म तीन मात्रा होगी चकृथ अमात्र कोई मात्रा नहीं चक्र अव्यवहार्य व्यवहार का विषय नहीं उसमें जो अभिधान अविधे भावी नहीं मणिमन का विषय भी प्रपंच उपशम हो प्रपंच का जगत के वय के अधिष्ठान स्थान शिव शांत स्वरूप अद्वैत एव ओंकार आत्म संविचति आत्मा ही संविशति आत्मन आत्मा वेद आत्मन आत्मा संविशति आत्मा में प्रविष्ट हो जाता है आत्मरूप हो जाता है जो ऐसे एवं वेद एवं का इस एवं प्रकार ओंकार आत्मा न साधात्म ओंकार आत्मा का साधात्म का जो जानता है वो आत्मरूप हो जाता है टीका में भाष्य में अमात्रो मात्रा जैसे नास्तिक सो अमात्र ओंकार जैसे मात्रा नहीं चतुर्थ है तूर्य आत्मा एवं ये आत्मा ही समझना केवल अभिधान मनसो अभिधानसो क्षीण्वाद्यवहार्य आत्मे कवल केवल अद्वितीय कवलमत अद्वितीय विशेषातर उपवादय विशेषण अव्यवहार्य व्यवहार का विषय क्योंकि अभिधान अधेयपवांगमनसो क्षीणवाद्यवहार्य अश्द अभीधेय अर्थ है ंग मनस अभिधान हो गया वांग शब्द और अभिधेय अर्थ मनोरूप ही क्योंकि मनस्य भिन्न अर्थ नहीं मनोदुष्य निदम देतम द्वितम य सचरा मनसमनिभावे द्वित नव उपलब्ध तो मन ही संकल्प विकल्पात्मक ही प्रपंच रूप से दिखता है इसलिए अभिधान हो गया वांग अभिधेय हो गया मन अभिधान अभिधेय शब्द और अर्थ वाणी मनोरूप उन्न हो जाने से अव्यवहार्य चुर्थ शुद्ध तुर्य व्यवहार का विषय नहीं शब्द है कि अविधे अर्थ मन के कैसे तो चित्ता अतिरिक्त अर्थाव से अविधास्य मान आगे कहने वाले चित्त से अतिरिक्त अर्थ ही नहीं मन ही है। उसका संकल्प उससे अतिरिक्त बाहर अर्थ दिखता है नहीं अभिधा मान कहे जाने वाले तय तो मूला ज्ञान क्षय नीणत् ज्ञान से मूला ज्ञान मिलित हो गया तो अभिधान अभिधेय वांग मन क्षिण हो गये क्षीनवाद अव्यवहारिक सर्वानर्था भाव उपलक्षित से परमानंदत्व परिवर्तन सब अनर्थ से अभाव से उपलक्षित सर्वान भाव से उपलक्षित संपूर्ण अनर्थ के अभाव से उपलक्षित आत्मा वही परमानंदे परिवर्तित तो होता है वही शिव आनंद रूप तस्वैतक अधिष्ठान अवस्थान अभिक्री आह वही शिवस्वरूप अद्वैत तत्व सर्वदतकना का अधिष्ठान तो है द्वैतकना के अधिष्ठान रूप से रहता है अद्वितीय तत्व वो सत्य है कल्पना का अध्यन्न जो होगा सत्य होगा अभिप्रेत्या ओंकार सन आत्मेवी यदम तदुपति ओंकार जैसे प्राज्ञ के चतुर्थ जिसको अमात्र कहा ये आत्मा ही है जो कहा गया उसको उपसार करते एवं यथोत विज्ञान बता प्रयु तो त्रिपाद आत्मेव ऐसे जानने वाले के द्वारा उच्चारण किया गया ओंकार तिरो मात, मात्र यस्मिन स ओंकार त्रिमात्र त्रिवृला अत्रिपाद तय पादा यत्मन स त्रि त्रि त्रि त्रि आत्मा त्रिपाद आत्म त्रिमात्र त्रिपादवाला आत्मा ही पादाना मात्राना पादान मत्रा न चेक यथोत्थ विज्ञान बताया विज्ञान क्या है पादा पाद ही मात्रा है। मात्रा ही पाद आत्मादारी की मात्रा ओंकार की मात्रा अउम आत्मा के पाद विश्वते शो एक ही न जब पादात्रुरी आत्मा ओंकार सकतीय आत्मा पाद नए मात्रा नहीं पूर्वपूर्व विभागस् उत्तरो क्रमा आत्म पवश्यतक्षण पूर्वपूर्व विभागस् पूर्वपूर्व विभाग अओम विश्वतेजस पूर्वोत्तर विश्वतेजस्व तेजस्व अउकार उकार मकार उत्तरोन क्रमा आत्मनि पर कम में चतुर्थ पूरी आत्मा एक लक्षण विज्ञान ऐसे सही विज्ञान ये विज्ञान बता ऐसे ज्ञान तद बता ऐसे विज्ञान बता ये एवं लक्षण कौन है विज्ञानम इतम लक्षण विज्ञानम विज्ञान का अर्थ है अगे तद बता ये विज्ञान बता कार्थ है यहाँ तो विज्ञान का अर्थ होगा यथोत्तम विज्ञान पादान मात्र एक लेकर के यहाँ तक आया ये एवं लक्षणम एवं क्या है विज्ञानम अगे तद बता ऐसे विज्ञान पुरुष साधक प्रयुक्त सन ओंकार जो ओंकार प्रयोग करता ध्यान करता है मात्रा पादश सात्रा को और पादों को आत्मा के पादों को ओंकार के मात्रा को स्वस्मिन आत्मनि अंतर्भाव्य अवस्थित अंतर्भाव करके स्थित है आत्मरूप होकर आत्मनो भेद असमान आत्मा में भेद नहीं सब उकार मकार उसमें अंतर्भुत हो गई अब द्वितीय आत्म से रहा आत्मा के भेद नहीं तो तदरूप भगवती तदरूप और द्वितीय आत्म रूप हो जाता है उक्त के ज्ञान से फल इसका ऐक्य ज्ञान का फल कहते सम्सती आत्मना आत्मान यहम वेद भाष्य में संविशति आत्मना आत्मा का तो स्वयं और कुछ ज्ञान से अतिरिक्त तो कोई साधन नहीं स्व पार्थिक आत्मान पारमार्थिक आत्मा में प्रविष्ट होता है एक हो जाता है यह एवं वेद ठीक है सुसुक्त ब्रह्म प्राप्त पुनरुत्थानवत मुक्तन्म अवस्था में ब्रह्म को प्राप्त करता है सत्य सब ब्रह्म को प्राप्त करता है पुनरुत्थान होता है तो मुक्त होने पर भी फिर पुनर्जन्म हो जाए ऐसा श्रांच कहते पर्रह्मविद तृतीय बीज भाव द्वार् आत्मा प्रदिष्ट न पुनर्जा सूर्य से अभिजित्वा ज्ञानी ब्रह्मविद तृतीय बीजभावे बीज भाव अज्ञान उसको दग्धवा ज्ञान जो हो जाता है अज्ञान का दाह नष्ट हो जाता है आत्मा न प्रविष्ट सुसुक्त अवस्था में अज्ञान रहता है कारण बीज भाव तो सुसुक्त अवस्था है इसलिए पुनरुत्थान होता है किन्तु तो ज्ञान होने पर बीज भाव अज्ञान को दाह करके आत्मा में प्रविष्ट आत्मा रूप हो गया इसलिए तस्मात्नात्म न पुनर्जायती तुय से बीज बीज तो प्राज्ञ रूप्राज तुर्यचत बीज रणी सषुप्त पुनरुत्थान बीजभूत अज्ञान सत्ता दुपप्य सुषुप्त का पुनरुत्थान क्यों होता है क्योंकि बीजभूत अज्ञान सुसुतान हे अज्ञानी उपपद्यू ज्ञान अनुपर बीजभूतम अज्ञानम तृतीय ससुप्ताख्य दग्धव ज्ञानी अज्ञान को ज्ञान से दाह करता है दग्ध हो जाता है तृतीय सुसूप है आत्म प्रविष्ट ऐसे जो जानता है विद्वान तेसा विद्वान ज्ञानी इतना पुनरुत्थान ज्ञानी जानता है तो तुरी आत्मा में प्रविष्ट होगी विश्व तेजी प्राज्ञा कुछ नहीं रहा विश्व तो भी नहीं रहा आत्मा तो कुछ भी नहीं अब तो आत्मा को जो जान लेता है पुनरुत्थान न कारण मंत्री कारण ही कार्य नहीं होगा कारण ही अज्ञान अज्ञान नहीं है तो फिर उत्थान कैसे जागरण स्वप्न कैसे होगा अज्ञान का भी हो गया ज्ञान सूर्य में वह पुनरुत्थान बीज उत्तम भविष्य अभी शंका कहते जो सूर्य आत्मा है पुनरुत्थान का बीज वही हो जाएगा इसे आशंक कारण कार्यकारणस तस् तदयुगा नव मित न कार्य न कारण कार्यकार तस् तुर्य से तदयगा बीज तयुगा बीज नुग नित अबीजा तुर्यबीजरि ठीक है मुक्त पूर्वसंस्कारा पुनरुत्थान आशंक्य पूर्वसंस्कार से पुनरुत्थान हो जाए मुक्त का फिर जन्म हो जाए आशंका करें दृष्टान्त में निराचे दृष्टांत के द्वारा निराकरण करते नाश्य में नहीं राज्य सर्प और विवेके राज्य सर्प का विवेक हो गया ये रज्जु है सर्प नहीं तो सर्प राज्य में प्रविष्ट हो जाता है शत्रु तो नहीं रहता रज्जुआम प्रविष्ट सर्प प्रविष्ट हो गया अर्थात तो क्षत्रु तो नहीं रहा फिर रज्जु में सर्प ज्ञान हुआ था उसकी बुद्धि का संस्कार है उसे संस्कार से पुनः पूर्ववत तब विवेक के नाम उत्था ब्रह्म पहले हुआ था अगर रज्जु है सर्प नहीं निश्चित होने के बाद जो सर्प रज में प्रविष्ट हो गया ऐसे कहा जाता है ब्रह्मज्ञानी के संस्कार से फिर पूर्ववत विवेक के लिए फिर सर्प निकलेगा ऐसा नहीं होता पूर्ववित्य अविवेक अवस्था है अविवेक अवस्था में जैसे सर्प दिखता था विवेक होने के बाद रज्जु है सर्प नहीं ऐसा निश्चय होने के बाद सर्प ज्ञान के संस्कार से फिर सर्प हो जाएगा ऐसा नहीं होगा तब विवेक के नाम रब्ज सर्प विकल्प विज्ञान बताने क्या बात है विवेक ये रब्जु सर्प विवेक ज्ञान जिनको हो गया उनके लिए सिर्फ अब्जु सर्प नहीं दिखेगा बुद्धि संस्कार द्वित्र बुद्धि साधन ने सर्प भ्रांति गिरिया थी धासी बुद्धि संस्कार जो ब्रह्म ज्ञान हुआ था सर्प भ्रम ज्ञान भ्रम उसके संस्कार बुद्धि शब्द सर्पभ्रांति लेना उत्तमाधिकारी नाम ओंकार द्वारे न परिशुद्ध ब्रमात्मिक विधान अपुनरावृत्ति लक्षण नहीं द्वारा न परिशुद्ध ब्रमात्मिक विधान ओंकार के द्वारा परिशुद्ध ब्रह्म के साथ आत्मा का ऐक्य जो जान लेते हम ब्रह्म परिशुद्ध ब्रह्म ही नहीं आत्मा के तुरी ब्रह्म एक है ऐसे ज्ञान वाले को फल मुख्यरूपल अपनावृति लक्षण का इधान मंदा मध्यम चम ब्रह्म प्रतिपत्ति फल प्राप्ति जो मध्यम अधिकारी है उनको कैसे ब्रह्म ब्रह्माप्ति ब्रह्मज्ञान फल प्राप्ति कैसे होगी इत्याशंक मंदा मध्यम से प्रतिपन्न साधक भावना सन्मर्गामीना सन्यासीना मात्रण पादना चल्पसमान यहावुपाओंकारो ब्रह्म प्रतिप्त आलम जो मंदबुद्धिवालय मध्यम बुद्धिवालय प्रतिपन्न साधकभाव साधक भाव साधक प्रतिप्न साधक यही साधक भाव अतिपन्न अधिकार। साधकभाव साधक भाव अः जो प्राप्त अम सन्म्मा जो सन्माग में चलते शास्त्रीय मग में सन्यासीना मात्राण पादानांश जो सन्यासी में उत्तम अधिकारी उनके लिए ज्ञान कह दिया जो केवल ध्यान करने वाले ओंकार की मात्रा आत्मा के पाद मात्रा नाम पादानांश कृप्त सामान्य विधान जो निश्चित सादृश्य कही गई ऐसे सादृ के साथ उपासना करता है यथावत उपास्यमान ओंकार ओंकार की उपासना करते ओंकार में ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करते हैं ब्रह्म प्रति पत्यय आलंबन ओंकार आलम्बन होता है ब्रह्म ध्यान के लिए तथा जो बक्ष्यति आश्रमा त्रिविधा आगे कहेंगे टीका नहीं तेसापी क्रम मुक्ति अविरुद्धा इत्य साक्षात सब्ज मुक्ति नहीं क्रम मुक्ति ब्रह्म प्राप्ति होकर ब्रह्म लोक प्राप्ति क्रम मुक्ति होगी अंतगण शुद्ध होकर किसी आगे ज्ञान हो जाए अथवा ब्रह्म लोक प्राप्ति कैसे होगी उसके बाद सब मुक्ति होगी त्रे वाक्यशेषाकूल कथित वाक्यशेष आनुकूल कथन करते तथा वक्ष्यते आगे कहेंगे वक्षत्याग कह आश्रम तीन प्रकार आश्रम कर यशे मेहित जलाय नईन्द्रोजवास्तिषा विश्व स्तारो हरिष्टी स्तिन नो बृहस्पतिर्दा ओ शाति शाति शांति शंकर शंकरचार्यवं पादनम शूत्र्य पृतौ वंदे भगवत ईश्वर गुरराज मूर्ति व्योम व्यादेहाय दक्षिणा नम ओं शाति शांति शां